श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरुभाव तथा विभिन्न साधु संप्रदाय श्री रामकृष्ण देव के समीप रामलला का रह जाना कैसे संभव हुआ रामलला के उन अद्भुत आचरणों की चर्चा करते हुए श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे किसी किसी दिन रसोई करने के बाद भोग देते समय उस साधु को राम लला का दर्शन ही नहीं मिलता था उस समय दुखित होकर दौड़ता हुआ वह मेरे कमरे में उपस्थित होता था वहाँ आकर रामलला को वह खेलते हुए देखता था उस समय क्षुभित हो उससे जो मन में आता था वह कहता था वह कहता तुझे भोजन कराने के लिए इतनी रसोई बनाकर मैं ढूँढ रहा हूँ और तू यहाँ निश्चिंत होकर खेल रहा है तेरी प्रकृति ही ऐसी है जो इच्छा होती है वही तू किया करता है तेरे हृदय में लेश मात्र भी दया नहीं है पिता माता को त्याग कर तू वन चला गया था रोते रोते पिता बेचारे का देहांत हो गया फिर भी तू नहीं लौटा उससे फिर नहीं मिला इस प्रकार बहुत कुछ कहता हुआ रामलला को वह खींच कर ले जाता था तथा उसे भोजन कराता था इस तरह दिन बीतने लगे उस साधु ने बहुत दिन तक यहाँ निवास किया था क्योंकि रामलला मुझे छोड़ जाना नहीं चाहता था और सदा से अपने अत्यंत प्रिय रामलला को छोड़कर उसके दिए उसके लिए चल देना भी संभव नहीं था तदनंतर एक दिन अकस्मात वह बाबा जी मेरे समीप उपस्थित हुआ तथा सजल नैनू से मुझसे कहा मैं जैसे रामलला को देखना चाहता था उसने कृपा कर मेरे हृदय की प्यास मिटाकर मुझे तदनरूप दर्शन दिया है तथा कहा है कि अब वह यहाँ से अब नहीं जाएगा तुमको छोड़कर वह किसी भी तरह जाना नहीं चाहता अब मेरे मन में कुछ कष्ट नहीं है तुम्हारे समीप वह सुखपूर्वक रहता है आनंद से खेलता कूदता है यह देखकर मेरा चित्त आनंद से भरपूर हो जाता है अब मेरी यह धारणा हो चुकी है कि जिसमें उसे सुख मिलता है उसी में मेरा सुख है इसलिए अब उसे तुम्हारे समीप रख मैं अन्यत्र जा सकूँगा यह सोच कि वह तुम्हारे निकट सुख पूर्वक रहा है ध्यान मात्र से ही मुझे आनंद प्राप्त होगा इतना कहने के बाद रामलला को मुझे देकर उसने विदा ली तभी से रामलला यहाँ है हमने यह अनुभव किया कि श्री रामकृष्ण देव के दिव्य संग के प्रभाव से ही उस साधु को निस्वार्थ प्रेम का आस्वादन प्राप्त हुआ एवं उसने यह हृदयंगम किया कि उस प्रेम में प्रेमास्पद के साथ कभी विच्छेद कि कोई आशंका नहीं है उसने यह जान लिया कि उसके विशुद्ध प्रेम में उपास्य देव सदा उसके समीप ही विद्यमान है इच्छा मात्र से ही उनका दर्शन प्राप्त होगा इसमें संदेह नहीं कि ऐसा आश्वासन पाकर ही अपने प्राणों से भी प्रिय रामलला को छोड़कर उसके लिए अन्यत्र जाना संभव हो सका था श्री रामकृष्ण देव कहते थे पुनः एक साधु का आगमन हुआ था ईश्वर के नाम में उसका अटूट विश्वास था वह भी रामायण पंथी साधु था उसके साथ एक लोटा तथा एक ग्रंथ के अतिरिक्त और कुछ नहीं था वह ग्रंथ उसका अत्यंत प्रिय था प्रतिदिन फूलों से वह उसका पूजन किया करता था तथा कभी कभी उसे खोलकर देखा भी करता था उसके साथ परिचय होने के बाद एक दिन बहुत कुछ अनुरोध कर मैंने उस पुस्तक को देखने के लिए मांग लिया मैंने उसे खोलकर देखा उसमें लाल स्याही से मोटे मोटे अक्षरों में ओम राम लिखा हुआ मुझे दिखाई दिया उसने कहा अनेक ग्रंथों को पढ़ने से लाभ ही क्या है एक भगवान ही से तो वेद पुराण आदि समस्त शास्त्रों का उद्भव हुआ है उनमें तथा उनके नाम में तो कोई भेद नहीं है अतः चारों वेद अट्ठारह पुराण तथा अन्य समस्त शास्त्रों में जो कुछ है उनके एक नाम में भी वही विद्यमान है इसलिए उनके नाम का आश्रय लेकर ही मैं रह रहा हूं उसका भगवान नाम में इतना विश्वास था इसी तरह कितने ही साधुओं की बातें श्री राम कृष्ण देव हमसे कहा करते थे कभी कभी उन रामायण पंथी साधुओं से उन्होंने भगवान के जो भजन भजन सीखे थे उनको गाकर हमें सुनाया करते थे यथा मेरे राम को नहीं चिन्ह है दिल चिन्ह है तू रे और जाना है तू रे संत वही जो राम रस चाखे और विषय रस विषयाखा है सो क्या रे पुत्र वही जो कुल को तारे और जो सब पुत्र है सो क्या रे अथवा सीतापति रामचंद्र रघुपति रघुराई भजले अयोध्या नाथ दूसरा नकोई हसन बोलन चतुर चाल अयन वयन दिग्विशाल भ्रुगुटी कुटिल तिलक भाल नासिका सुहाई केसर को तिलक भाल मानो रविप्रात काल मानो गिर शिखर फोड़ सुरसरी बहियाआी मोतिन को कंठमाल तारा तारागण उर्वशाल श्रवण कुंडल झलमलात रतिपति छाई, सखा सहित सरयुतीर दिहरे रघुवंश वीर तुलसीदास हरस रखी, चरण रज पाई अथवा वे गाया करते थे राम भजा सो जिया रे जग में राम भजा सो जिया रे अथवा मेरा राम बिना कोई नहीं रे तारन वाला इन दो मधुर गीतों के अवशिष्ट चरण हमें विस्मृत हो गए हैं श्री राम कृष्ण देव ने उन साधुओं से जिन दोहों को सीखा था कभी कभी उनको ही वे हमें सुनाया करते थे वे कहा करते थे साधु लोग चोरी नारी तथा झूठ इन तीन से सदा अपने को बचाने का उपदेश देते हैं यह कहकर ही पुनः वे कहते थे तुलसीदास जी के इन दोहों में क्या कहा है सुनो सत्य वचन अधीनता परधन उदास इसमें हरि हरिना मिले तो जामिन तुलसीदास वचन अधीनता परतीय मातु समान इसमें हरि ना मिले तुलसी झूठ जबान अजींता क्या है जानते हो दीन भाव ठीक ठीक दीन भाव के हृदय होने पर उदय होने पर अहंकार का नाश हो जाता है तथा ईश्वर की प्राप्ति होती है कबीरदास के पद में भी इस बात का उल्लेख है सेवा बंदी और अधीनता सहज मिले रघुराई हर से लाग रहो रे भाई इत्यादि